भगवान की कौर्मी विभूति का निवास है पूर्व स्वरूप से भगवान कच्छप स्वरूप से भगवान निवास करते हैं और अर्जमा यानी सेवा किया करते हैं इसी प्रकार भगवान उत्तर कुरु वर्ष में वाराह रूप से निवास करते हैं यज्ञेश्वर भगवान वाराह रूप से निवास करते अब आ गया एक खास वर्ष राम राम राम भक्तों के लिए किम पुरुष वर्ष किम पुरुष वर्ष में ठाकुर जी निवास करते हमारे आराध्य भगवान दश दस, दशरथ नंदन कौशल्यानंद संवर्धन सीतानयन चकोर निशेष चरण सन्धि में नि महाभागवत हनुमजी महाराज सेवा करते रहते हैं किम पुरुषे आदि किगवत आदिपुर लक्ष्मणाग्रज सीताम रा तरण सन्नीकर्षाभ परम भागवतः हनुमान सह किं पुरुष अवित भक्तिस्ते और सबके भक्ति में कभी विराम भी, भी हो सकता है लेकिन हनुमान जी की भक्ति में विराम नहीं होता अविरत तो भक्ति हनुमान जी की भक्ति में विराम नहीं होता तीन घंटा कथा सुनने के बाद अगर दो घंटा विश्राम न मिले तो कमर दर्द करने लग जाएगी आखें थक जाएंगी ऊंघने लग जाओगे चाहे कथा में जितना भी आनंद आता हो यही है विरत तो भक्ति और अविरत तो भक्ति है कि न विषादी दुस्साहा चुनवाम त्यक्तो दबि इसको अविरत तो भक्ति कहती हनुमान जी महाराज भगवान का स्तवन करते हुए मंत्रोच्चार करते है मंत्र है जो मैं कहने जा रहा हूं ओम नमो भगवते भगवान को नमस्कार है किन ठाकुर को नमस्कार जो उत्तम श्लोकाय जो उत्तम श्लोक है श्लोक माने चरित्र भगवान का उत्तम चरित्र है या उत्तम श्लोकाय माने उत्तम चरित्र वाली ठाकुर का गान करते रहते हैं और आर्यनों के जो लक्षण है शील है वो ठाकुर भी अच्छी तरह विद्यमान है ठाकुर शिक्षा देते हैं लेकिन ठाकुर शिक्षा किसको देते हैं अपने आप को शिक्षा देते हैं जिसने अपने आप को शिक्षा नहीं दिया वो दुनिया को शिक्षा नहीं दे सकता। हमसे एक आदमी हमारे सामने दो व्यक्ति बैठे थे कभी की बात है सही बात है समझाने वाली बात नहीं है दो व्यक्ति बैठे थे तो किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा चली तो एक ने कहा कि भाई ये सब चरित्र जो है वो तो उनकी उनका व्यक्तिगत बात है वो उनका पर्सनल कैरेक्टर है उससे हमसे कोई मतलब नहीं उनका सामाजिक जीवन ठीक है सोशल कैरेक्टर ठीक है और पर्सनल कैरेक्टर ठीक नहीं है तो जो दूसरा बैठा था उसने कहा कि जिसका व्यक्तिगत जीवन ठीक नहीं उसका सामाजिक जीवन ठीक क्या होगा बस आप ही हम आप ही के स्वर में हमने भी उस दिन स्वर मिलाया था जैसे आपने कहा वाह वाह वैसे आपने तो धीरे से कहा मैं तो कूद के कहा वाह वाह वाह। सच बात जिसका व्यक्तिगत जीवन ठीक नहीं उसका सामाजिक जीवन ठीक क्या हो उसको तो समाज में मुख नहीं दिखाना चाहिए लेकिन आज ऐसे लोग सा, सामाजिक कर्णधार हैं जिनका व्यक्तिगत जीवन ठीक नहीं दुर्भाग्य है और यही पतन का कारण है ठाकुर अपने आप को शिक्षा देते उपशिक्षित आत्मनि ठाकुर अपने आप को शिक्षा देते हैं उपासित लोकाय ठाकुर उपासना करते हैं किसकी लोक की उपासना करते हैं ठाकुर कहते हैं मैं राज्य कर रहा हूं ये मेरी प्रजा है है, मैं इसका शासक हूं कभी नहीं मैं इसका शासक नहीं हूं मैं इसका उपासक ये मेरी इष्ट है भगभूति ने कहा है स्नेहम दयांच सौख्य यदि वा जानक आराधनाय लोकस्य मुंच तो नास्ती मेरी कथा उपासित लोकाय कोई साधु है कि नहीं है इसको परखना हो तो कैसे परखोगी सोना सच्चा है कि झूठा है कैसे परखोगी कसौटी पर, पर घसोग तो साधुवाद की कसौटी राम जी राम जी की राम जी की कसौटी पर साधुवाद परखा जाता है अगर यह चरित्र राम जी से नहीं मिलता है तो यह साधु नहीं है साधु है साधुवाद साधुवाद्रम्हण्य देव है, है।, है महापुरुष है ऐसे महाराजा के चरणों में हम बारंबार प्रणति निवेदन करते हैं ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्य शील व्रताय नम, नम उपशिक्षितात्मने उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषनाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषा महाराजाय महा नमः हनुमान जी कहते हैं कि हमारे स्वामी को प्राप्त करने के लिए महत्व में जन्म की जरूरत नहीं है शरीर से सुंदर बनने की भी आवश्यकता नहीं है वाणी से बोलना भी आवश्यक नहीं है बुद्धि बहुत बढ़िया हो ये भी कोई जरूरी नहीं है चेहरा मेहरा दुरुस्त तो हो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है अगर ऐसा होता तो हम बंदर इनको प्यारे कैसे होते न जन्म नूनम महतो न सौभगम नवांग बुद्धिर ना कृतिस्तोष हेतु तैर यद इन लोगों इन चीजों से हम विशिष्ट है त्यक्त है अलग है न हमारे पास आकृति है न रूप है न जाति है न सौंदर्य है न वाणी है खो खो खो खो न वाणी है न विद्या है न बुद्धि है सर्व लक्षण रहितान विशिष्टान में न रहितान रहता बनऊ कसाह चकार सख्य बत लक्ष्मण अग्रजा राम जी ठाकुर की लीला बहनी चित्र <laughs> कहु कमय परमी कपि चंचल सबई विधि प्रातने जो नाम हमारा ते दिन तान आहारा असमय अधम सखासु मुँह पर रघुबीर की नी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर ये किम पुरुष वर्ष है जहां श्री राम जी महाराज रहते हैं और श्री हनुमान जी महाराज सेवा करते हैं और भारत वर्ष यहां नरनारायण का, का निवास है भगवान नर नारायण का निवास है और श्री महाराज इसमें सेवा करते हैं इस भारत वर्ष में बड़ी बड़ी नदियां हैं बड़े बड़े सुंदर सुंदर पर्वत है और बड़े बड़े अरण्य है उसमें नैमिषारण्य भी है बड़ी पुनिया है महाराज अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका द्वारावती सातियों से आविष्ट राम जी बड़े बड़े पर्वत मंगलप्रस्थ त्रिकूट ऋषभ कूटक कोल्लक सहय देवगिरी ऋष्यमुख श्रीशैल वेंकट महेन्द्र वारीधार विंद्य शुक्तिमानगिरी पारियात्र द्रोण चित्रकूट गोवर्धन रैवत, नील, गोकामुख, इंद्रकीर, और भी हजारों हजार पर्वत श्रेणिया इस देश में विद्यमान है और इनसे निकलने वाली अनेक नदियां जैसे चंद्र चंद्रवसा ताम्रपर्णी अवटोदा ऋतुमाला बिहसी कावेरी वेणी पैसुनी सरकरावर्ता तुंगवद्रा, कृष्णा वेणीरथी भीमरथी गोदावरी तापी, रेवा नर्मदा निर्विध्या महानदी वेद स्मृति वेद स्मृति ऋषिकुल्या त्रिशामा कौशिकी मंदाकि यमुना सरस्वती दृशर्वती गोमती सरयू रोधस्वती सप्तवती सद्रु चंद्रभागा ये मरुद्री विश्वादियां साधारण नदियों की तो चर्चा ही नहीं ये भारतवर्ष है इस प्रकार ये नौ वर्ष से संयुक्त ये जम्मू द्वीप इसी प्रकार के छह द्वीप और भी हैं जिनका वर्णन यहां पर है तो जितना बर, बड़ा ये भूमंडल है उतना ही बड़ा आगे मंडल है तो कितना इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है कैसे मालूम करें कि जैसे चने की दाल ले लो राजी चने की दाल ले लो तो अगर एक दाल का नापजोक मालूम हो गया तो दूसरी दाल का भी आप मालूम हो जाएगा तो उसकी नापजोक किसी तरह से और दाल के बीच में एक अखुआ रहता है दोनों को जोड़ने वाला वही अंतरिक्ष अंतरिक्षा एताव, एतावा भूवल से सन्निवेश प्रमाण लक्षण व्याख्या दिवो मंडलमान तदिद उपदिशंती यथा द्विदलोर निष्पावादीनाक्ष तदुभय इसके बाद अब दिव मंडल का वर्णन करते हैं भगवान सूर्य हैं भगवान सूर्य जो है वो जितने भी तेजस्वी हैं सबसे अधिक तेजस्वी है भगवान तपतान पति ही वो अपने तीन गतियों के द्वारा इस संसार में विचरण किया करते हैं उत्तरायन दक्षिणायन और विश्व इन गतियों के द्वारा कभी दिन को छोटा करते हैं कभी दिन को बड़ा करते हैं कभी दोनों को बराबर कर देते हैं जब मेष राशि में और तुला तुला राशि में रहते हैं भगवान सूर्य मेष और तुला की जब सूर्य रहते हैं मेष का सूर्य मने बैस, बैसाखी का सूर्य है थे? वही बैसाखी मेष की सूर्य की इन दोनों राशियों में जब सूर्य भगवान रहते हैं तो दिन रात बराबर होती है और पांच राशियों में विष मिथुन कर्क सिंह कन्या इन पांच राशियों में जब रहते हैं राम जी तो दिन बड़ा होता है रात्रि छोटी होती है और वृश्चिकाद जब पांच राशियों में रहते हैं तो उसका विपरीत होता है रात्रि बढ़ती है और दिन छोटा होता है मूल बात है कि जब तक दक्षिणायन रहता है तब तक दिन बढ़ता है और जब तक जब उत्तरायण आ जाता है तो रात्रि बढ़ती है इन सूर्य भगवान से ऊपर राम जी एक लाख योजन चंद्रमा महाराज और चंद्रमा महाराज से तीन लाख योजन अश्विनी भरणी कृतिका आदि अट्ठाईस नक्षत्र राम जी और उनसे दो लाख योजन ऊपर शुक्र महाराज है और उनसे भी दो लाख योजन ऊपर बुध महाराज और उनसे भी दो लाख ऊपर मंगल ग्रह और उससे भी दो लाख जो ऊपर भगवान बृहस्पति हैं ये बड़े अच्छे हैं और ये ब्राह्मणों के तो बड़े अनुकूल रहते हैं तो इसलिए हमको तो अच्छा कहने चाहिए लेकिन सबके लिए अच्छे होते सुबह और उसके ऊपर महाराज जी दो लाख ऊपर शनिदेव का निवास है अच्छे तो खैरी भी लेकिन सर्वे शाम अशांति का रहा सब को ही दे देते हैं महाराज कुछ न कुछ रगड़ा लगाई देते हैं इनकी नहीं चली तो खाली हनुमान जी से नहीं चली और सबसे चली हनुमान जी महाराज के हम तो आएंगे आत्म पास कहा हनुमान जी ने बड़े बड़े पर्व दुखा रखे बैठो भगे यहां से कहे नहीं बैठे लेकिन जाके पर्वत से लग रही लगे आप कहा जाओगे जाओ? जाओ? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> बड़े प्रेम से लोग कथा कहा करते हैं मुझे कुछ मुझे तो मालूम भी नहीं ठीक से इसलिए मैंने थोड़ा ही कहा ये तो आधे घंटे कथा है तो राम जी निश्चर महाराज सबके लिए शनिश्चित देवता सबके लिए शांति करें इसकी ग्यारह लाख जोजन ऊपर सप्तर्षियों सप्तर्ष मंदर और उससे भी तेरह लाख जोजन ऊपर ध्रुव मंडल ध्रुव पदे देवमंडल हो गया राम जी ये भूमंडल हो गया और नीचे जो है सात है साथ अतल बीतल सुतल तलातल महातल रसातल और इस साथ। अतल में मैदानों का लड़का बल निवास करता है बली बल निवास करता है इसके नीचे बीतल में भगवान हाटकेश्वर निवास करते अपने पार्षदों के साथ सुतल में सी बली महाराज निवास करते हैं कल इनकी चर्चा आएगी जी और इसके बाद तलातल में तलातल में मैं नाम का दानव स्वयं निवास करता है और महातल में काद्रवे सरप्रगण निवास करते हैं जिनके एक एक के महाराज सौ सौ सिर है अनेक सिर है जिनके ऐसे लोग निवास करते हैं और उसके बाद रसातल में निवास कवच आदि देव दानव निवास करते हैं और फिर उसके नीचे पाताल में की आदि नाग निवास करते हैं और सबसे नीचे भगवान शंकर निवास करते हैं श्रेष्ठ जी महाराज निवास करते हैं सुनते सुनते ही श्री परीक्षित जी महाराज के मन में एक बात आई कहें महाराज एक बात बताइए सबको तो सुन लिया ऊपर सुन लिया बीच में सुन लिया नीचे सुन लिया कि नरक कहा है नरक कहा है ये है कि नहीं है लोग कहते काल्पनिक है आई ब्रह्मांड में है कि नहीं कह है काल्पनिक नहीं है अंतराले त्रिजगत्या दक्षिण दिशा में अधस्ता भूमि है पृथ्वी के नीचे है जल के ऊपर है नरक है अब उसका विशिष्ट वर्णन है अभी तुम इतने सुन लो कि अट्ठाईस प्रकार का नरक वो है अट्ठाईस प्रकार अंध तामिश महारौरव कुंभी पान काल सूत्र अतिपत्र शुकर मुख अंधकूप कृमिभोजन संदेश तप्त सूरम वज्रकंटक शालमली वैतरणी प्राणरोध विशन लाला सारमे आद और विचिर आय भोजन दंदसूक निरोधन ये प्रकार न रखें इनमें बड़ी बड़ी यातनाएं हैं महाराज बड़ी बड़ी यातनाएं हैं अब तो काप गए महाराज सुन करके हा हो कॉप गए राजा कहे महाराज अपने लिए नहीं कापे हो तो दुनिया के लिए कांपे राजा काप गए कह महाराज ये तो बड़े बड़े हैं इनमें बड़ी बड़ी यातनाएं हैं आप कुछ ऐसा बताओ हम तो मर ही रहे हैं लेकिन दुनिया वाले नरक की उग्र यातना न कोई ऐसी युक्ति बता दो श्री युक्ति तो एक ही है कि रोग आने के पहले औषधि तैयार रखो तैयार रखो औषधि खाओ रोग नष्ट हो जाएगा और रोग बढ़ गया तो डॉक्टर बेचारा क्या करेगा कितना सिर मारेगा कह डॉक्टर साहब अच्छे नहीं हो रहे वैसे जी अच्छे नहीं हो रहे पहले तो पाल लिया आप कहते हो अच्छे नहीं हो रहे हम क्या करें विशद चिकित्सित निदानवत निदानवित है ना रोग की भी चिकित्सा करो आगे आए रोग चिकित्सा करो तो क्या हमारा चिकित्सा कैसे करें एक काम के लिए प्रायश्चित करते हैं फिर वही पाप हो जाता है झूठ बोलने के झूठ बोलने का यह प्रायश्चित है झूठ बोलने का प्रायश्चित किए तब तक वो आया उधर से पूछा क्या कर रहे थे कुछ नहीं कर रहे फिर झूठ बोल दिया जो फिर झूठ कुछ नहीं कर रहे जो झूठ बोला उसका प्रायश्चित किया उधर से आया उसने पूछा क्या सोच रहे हो फिर कुछ भी नहीं सोच रहे अब मन का ही काली रहता नहीं तुम ये तो हाथी का स्नान हो गया हो नहाया उसने और फिर तुरंत डाल लिया इसलिए हम प्राय तो समझते हैं पाप का प्रायश्चित्व हस्ती स्नान है क्वचित निवर्तते भद्रात अभद्रात कुचित निवर्तते और क्वचित चरती उसी को फिर करती प्रायश्चित अतः अपार्थम मन्ने मन कुर तो हाथी का स्नान है महाराज हमको ऐसा बताओ ऐसा बताओ है? कि महाराज पाप रहे ही नहीं क्या फिर तुमको कर्मकांड से व्यरत होना पड़ेगा करना क्या पड़ेगा महाराज अपना प्राण देना पड़ेगा कम तैयार है देने के लिए तो उस प्राण को देकर के ठाकुर के चरणों की, की सेवा करो और ठाकुर के चरणों में रहने वालों की सेवा बस इससे बढ़कर के और कोई विस्तृति है ही नहीं न तथा भगवान राजन पुणीत तपयादि भी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया और नारायण के चरण से रहित हो करके अगर कोई विस्कृति चाहते हो कि हम इस तरह से पवित्र हो जाएंगे तो पवित्र बहुत होंगे राम जी एक सोने का घड़ा है उसमें मदिरा भर दो गंगा जी में डाल निकाल के पी लो पवित्र हो गया कि जैसे सोने के घड़े में रखी हुई मदिरा बंद करके गंगा जी में डाल दो और कुछ दिन के बाद निकालो पवित्र हो, हो गए तो जैसे वो मदिरा पवित्र नहीं है उसी प्रकार से नारायण के दिल सारे साधन भी सुरातुंभ की तरह प्रायता नारायण पर ना निस्पुनते राजेन्द्र सुरा तुम्भन आदा हम आपको एक उदाहरण सुना रहे अवश्य सुनाइए नारायण एक ब्रह्म मर्द उसका नाम था अजामिर वो तो से मिल गया हम उसमें अजामिल हो गया उसका नाम अजाम ठाकुर की माया ठाकुर की माया से मिल गया अजा से मिल गया शास्त्री नाम है काल्पनिक नाम नहीं है अजा से मिल गया वेद स्थिति में आएगा अगर मेरे पास कमाई रहेगा तो वेद स्थिति में मुझे व्याख्या करूंगा तो अजा की व्याख्या अच्छी तरह करूंगा अगर समय रहा तो अजा की व्याख्या अजाम माया अभी माया अजा से मिल गया तो अजामिल हो गया और जब पवित्र हो गया तो भी अजामिर ही नहीं रहा तब भी अजामिर ही रहा तब कैसे अजामिल रहा जब जब अवित्र रहा तो अजा मिल गया और जब पवित्र हो गया विष्णुदूतों ने पवित्र कर दिया तो आज से अच्छी तरह मिल गया आज आमिल हो गया पहले अजामिल था फिर आज आमिल हो गया आज से अच्छी तरह मिल गया अजामिल मैं लेने अजा नहीं था बीच में भी अजामिल उसके बाद भी अजामिल रहा हर अंतर तो ये शब्द शक्ति है शब्द में बता रहे राम जी अजा नहीं था ब्राह्मण था बड़ा सदाचारी था बड़ा पवित्र था एक दिन किसी दृष्टि को दुष्कर्म में नृत्य देख लिया किसी स्त्री को नंदी देख लिया उसकी साधना भ्रष्ट हो गई और वह दारसी पति हो गया ब्राह्मणी पति में रह करके पति हो गया उससे दस पुत्र पैदा किया उसने छोटे का लाम नारायण वर्ष का हो गया जबराज लेने के लिए आए उनकी विखराल बिखराए दाढ़ों को देख करके भयावने चेहरे को देख करके मलबूत्र विसर्जन करने लग गया लेकिन उसका उसकी मन में कहा कि मेरा बेटा खेल के है उसके पकड़ने ले गया उसमें बड़ा प्यार था खर्च करो लेकिन किसी संत के कृपा से उसका नाम उसने नारायण रख दिया बड़ी जोर से नारा नारायण नारा ये बड़ी जोर से बुलाया और जोर उसने कहा नारायण भगवान स्त्री के दूर सहसा एकदम गिर पड़े एकदम सहसा आकर एकदम आकर भी गिर एकदम भरती नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन साहसा पतन एक इतनी बड़ी शीशी और उसमें दसबन गुलाब का तत्व है अंदर रू है गुलाब का रू है इतनी बड़ी शीशी है किसी में आ इतनी में और महाराज जिसने निकाला उसके सामने ढुल ढुल और ढुल पर जैसे जाकर वो गया वैसे ही महाराज भगवान नारायण के पार्श्व आकर के अलामी के ऊपर नहीं पड़ेगा इसका नाम है सहसा अफक जमीन नहीं राम सखा ऋषि बरदसा राम सखा ऋषि बरदस भूषा जन मधुतारहसा आयु ठाकुर की सावधानी है ठाकुर की शिक्षा है अपने गणों और वो गण यहां भी घूम रहे हैं, ऐसा मत समझना यहां नहीं सब जगह है वो गण जहां भी राम नाम स्मरण करता हुआ कोई मरेगा वहां ठाकुर के गढ़ सहसा गिर पड़ेंगे, पड़ेगा जवराज जी महाराज तुमने कर दिया आज तुम राम नाम जिसने लिया उसका प्राण नहीं गई थी तुम्हें अधिकार क्या है नामक ग्रहण करने वालों का नाम जापकों का न्याय करने का अधिकार हमको नहीं है वो ठाकुर को अधिकार है वो अधिकार ठाकुर को है महाराज मैं एक जगह गया वहां पर महाराज सन्यासी कभी अदालत में नहीं जाता था भारतवर्ष के बाहर की बात सन्यासी अदालत में नहीं जाता था मैंने कहा क्यों क्या यहां की अदालत को सन्यासी का न्याय करने का अधिकार नहीं है ये सन्यासी की बौद्ध सन्यासी है कई कह, कई सन्यासी के का न्याय करने के लिए एक सन्यासियों की अदालत अलग बनी, संग्राज की अदालत वहां इनका न्याय होगा और वहां पर अगर इनको प्राण दंड दिया गया, तो प्राणदंड वस्त्र उ लिया जाएगा फिर हम इनका न्याय करेंगे हमने सुनकर के दातो तलियंगली दबाई अभी है अभी उद्देश्य है ऐसा मिस्र गाय पुरानी बात नहीं तो अभी राम जी ठाकुर के नाम को लेकर के जो मरने वाला है उसमें पाप है कि पुण्य है ये हम नहीं जानते ठाकुर जाने उसका न्याय ठाकुर करेंगे हमारी अधिकार सीमा से बाहर है हे, जम, हे दूतों कभी मत जाना जिनकी वाणी से भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है उनके पास कभी जाना तो मैं जाऊं कहा मुझे बता दो महाराज जिनकी जीव कभी भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती जिनका चित्त कभी भगवान के चरणों का चिंतन नहीं करता जिनका मस्तक कभी संतों के चरणों में झुकता नहीं भगवान के चरणों में झुकता नहीं उनको मेरे पास ले आओ। जिहान भक्ति भगवत गुण चितस्य चेतम तरण अरविंदम कृष्णा नो नक्षिर ए कदापि एक बार आप प्रणाम कर लिए भगवान के चरणों में तो ठाकुर जिंदगी भर याद रखेंगे इस दुनिया के दरबार में महाराज आप रोज सौ सौ सजदे करते हैं और फिर भी इसकी मुंह टेढ़े टेढ़े के टेढ़े ही रहते हैं हुँ? क्या कह रहे कृष्णायनो नमद ये कदाप एक बार सिर्फ एक बार अति कृपाल अति कृपाल सुकृताज्ञ कृपा निधि सकुचित सकृत प्रणाम किए थे एक बार सिर्फ सकृत प्रणाम किए अपनाई एक बार उनको ले आओ इस प्रकार से जमराज जी महाराज ने अपने दूतों को आश्वस्त किया उपदेश दिया और भगवान के चरणों में प्रणाम किया ठाकुर हमको क्षमा कर दो आंखों से आंसू बह रहे हैं जमराज हमको क्षमा कर दो स्वामी के क्यों कि हमारे सेवकों ने अपराध किया है और सेवकों का अपराध स्वामी का ही माना जाता है इसलिए स्वामी हमको क्षमा कर रहा अजामिल का इतिहास है राम जी अजामिल